तो विचार चलते हुए कह रहे थे आत्मा में समकाल में अंत प्रज्ञवादी का प्रतिषेद विज्ञान रूपी प्रमाण से चिन्हित जो ज्ञान है उसके समकाल में ही आत्मा अर्थ प्रपंच की निवृत्ति पूर्वक मोक्ष की आत्मा अनुभूति साक्षात्कार पूरी साक्षात्कार हो जाता है परिसम्त विधि तुरी अधिगम प्रमाणांतरम साधना की कोई जरूरत नहीं है रज्जु सर्प विवेक समकाल इवा सर्प निवृत्ति फले है सती के रज्जु सर्प का विवेक के समकाल में क्या हो जाता है रज्जो में सर्प की निवृत्ति और भय का निवृत्ति रूपा फल है वो सारी चीजें दोनों के दोनों एक साथ प्राप्त हो जाता है रज्जु का अधिगम के साथ साथ रज्जु रज्च में सर्प निवृत्ति रूपा जो फल है वह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है अलग अलग करना नहीं पड़ता पहले रज्जु को जानो उसके बाद में सर्प निवृत्ति के लिए अलग प्रमाण और साधन की परीक्षा है क्या जब पहले सर्प निवृत्ति कर लो बाद में रज्जु का ज्ञान के लिए पृथक आपको प्रमाण और साधन के अपेक्षा नहीं होता जिस समय रज्ञान हुआ उस समय सर्व निवृत्ति हुई जिस समय सर्व निवृत्ति होती है उस समय रज्ञान हो जाता है दोनों एक साथ हो जाते हैं आगे पीछे नहीं होता अतएव जो दो पृथक प्रमाण और पृथक साधन के अपेक्षा नहीं है ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि मीमांसक लोग कोई भी पैदा होता है मानते पहले इंद्रिया से निकर्ष हो जाएगा करके आ जाएगा भंग करके, और फिर दूसरी वृत्ति जाएगी और वो वहां पर जाकर शुद्धियातरे के ना घटा दिए प्रमाण व्याप्रिय थे क्या है? है, मानते हैं घट का आवरण आवरणभूत अंधकारो भी मानते हैं घट का आवरण अंधकार का अपने से भिन्न घटाधिगम में एक अलग प्रमाण का व्यापार को वो लोग जो लोग मानते हैं कहना है पहले एक प्रमाण जाएगा और वो क्या करेगा तम का अपनयन कर देगा फिर दूसरी प्रमाण वृत्ति जाएगा और वो वहां पर ज्यादा पैदा करके घट का ज्ञान कराएगा इसलिए आवरण भंग के लिए तमोनिवृत्ति के लिए और गण ज्ञान के लिए दो पृथक प्रमाण पृथक साधन के अपेक्षा मानता है तेषा मत उनके लिए हमें कहना पड़ेगा छेद्य अवय वियोग विियोग व्यतिरेक अन्यत्रयवे शिथिर व्याप्रियतम सैद्य अवय संबंध वियोग व्यतिरेक खेती कौन लकड़ी लकड़ी को आप काटना चाह रहे कुल्हाड़ी से वहां देखिए क्या होता है दो टुकड़ा होना रूपी फल है? और उनके अवयव का विश्लेषण दोनों के अलग अलग काम करना पड़ता है क्या एक साथ हो जाता है टुकड़ा होना रूपी जो फल है और टुकड़ा करना एक साथ हो जाता है अलग अलग नहीं है अवयव अवयव संबंध संबंध वियोग अन्यत्र का से, से तो उनमें से कि एक अवय में भी छेद रूपी व्यापार होता है, होता है। ऐसे कहा गया है समझा रहे है कि है। यहां रज्जुरीय सर्पो नवेकधी सय दशा रज्ज्वा सर्पनृत्ति सिद्धे रज्जुसक्षात्कार से फला प्रमाण साधना न मृज्ये के प्रकार विषयगत प्राकट्यम प्रमाणल नाध्यस्थ निवृत्ति आशंकिया मे अध्यस्थ निवृत्ति अलघे और विषय में प्राकृतिक रूपा उत्पन्न करना अलग चीज है प्रमाण का फल क्या है विषय में प्राकृतिक उत्पन्न करनाशंति स्विषय अज्ञान अपनयनावृत्ता प्रमाण क्रिया स्व अज्ञान का अपनयन करने के लिए प्रवृत्त होती है प्रमाण क्रिया स्व भाव रूप अतिशय माधत् अपने विषय में क्या करेगा वो एक भाव रूपा अतिशय को आधान कर देता है जिसका नाम उन्होंने रखा है प्राकट्य अथवा ज्ञातता ज्ञातता प्राकट्य अथवा नाम से उन्होंने बताया है चेत अपन अर्थ अविशेषात क्रियात्व अविशेषात्चित अपनयाथ क्रियात्व अविशेषाजी जैसा वहां पर अपनयन करने के लिए की गई क्रिया है ना अंधकार को अपनयन करने के लिए उत्पन्न की गई क्रिया या तो वही क्रिया दो काम कर रही करना पड़ेगा पहला काम क्या करेगा तम का निवृत्ति करेगा फिर दूसरा क्या काम करेगा उसमें ज्ञातता पैदा कर देगा तब ज्ञान होगी ऐसा एक के बाद एक एक ही क्रिया दो काम एक के बाद एक करता हुआ देखने को नहीं मिलता दो भिन्न क्रियाओं वहां पर लागू हो रही है भी नहीं दिख रहा जो तमो करने दूसरी बार आपको देखना पड़ा हाँ चलो अंधकार दूर हो गया अब देखते हैं क्या चीज है फिर दूसरी वृत्ति जा रही है ऐसे तो अनुभव में नहीं आता इसलिए उनका कहना हमें ठीक नहीं लगता है इस अंकराचार्य से नहीं तो समस्या क्या होगी जैसे अपनयन करने के लिए हुई जो क्रिया होती है वो भी एक क्रिया है उसी पर छेदन करने जो आपने किया हो भी एक क्रिया उस क्रम में क्या देख की तो दो टुकड़ा तो होना ही इसलिए कहते हैं संयोग अपनयन अतिरिक्त अतिशय आद अध का अपनयन से अतिरिक्त क्या कुछ आधान करता है वहां जैसे यहाँ तमोनिवृत्ति का अपने से अतिरिक्त पैदा कर देगा वहाँ। आधान करता है इसलिए ज्ञात घटा आप ज्ञातो घटा गा कैसे करिए क्योंकि घट में तो ज्ञातता आ गई पैदा हो गई आप ज्ञा के यहां से गया घट ज्यात में ज्ञातता को पैदा कर दी तो ज्ञातो घटा आप गाते हैं इसलिए तमोनिवृत्ति से कैसे भिन्न अतिरिक्त एक पता करता है लोग में अवय का आप, संयोग था उसका योग रूपी फल के अलावा कुछ और आधन हो रहा है क्या वहां जिसके बाद ज्ञात भी या कुछ और होना चाहिए था यह कुछ नहीं दिख रहा अतिरिक्त अतिशयम आद्या नच संयोग विनाशातिरिक्ते विभागे संप्रतिपत्तिरस्ती इन संयोग का विनाश से अतिरिक्त विभाग नामक कार्य में कुछ और नया चीज हम कुछ दिखता नहीं है प्राकट्य प्रकाशत्वे ज्ञानवत नानर्थ निष्ठत्वम अप्रकाशत्वे नान अप्रकाशत् आर्थ तेनाथ स्थिति भाव कहतात्पर्य प्राकट्य क्या है वो? आपने कहा घट में ज्ञातता या प्राकट्य पैदा हो गया वह ज्ञातता या प्राकट्य जो पैदा हुआ है वह गुण गुण मानकर गुणों में गिनती की ज्ञातता को रूप्रसगन जैसा पैदा हो जाता है वैसे पैदा हो गया घटता पैदा हुई वो क्या प्रकाशात्मक है कि जड़ है विकल्प पूछ नहीं यदि प्रकाशात्मक है ज्ञानवत है वो भी ज्ञानवध है नॉर्थ निष्ठा फिर घट में नहीं रह सकता आत्मा में रहने वस्तु हो जाएगा ये प्रकाशात्मक है चेतन धर्म हो जाएगा वो फिर तो जैसा ज्ञान को आत्मा गुण मानोगे ज्ञातता को भी आत्मा का गुण मानना पड़ेगा गट में उत्पन्न फिर तो, उसके क्या ना, तो उस उसका क्या प्रयोजन रह जाएगा तेनाली होने से क्या लाभ होगा क्या प्रयोजन होगा इसे उसका प्रकाशात्मक तो मानो तो भी व्यर्थ है घट तो में नहीं बोल सकते फिर आत्म मानना पड़ जाएगा अब प्रकाशात्मा गान फिर वो घट में पैदा क्या जड़ वस्तु व्यर्थ ही है वो नाव अज्ञान निवर्धक प्रमाण अज्ञान निवर्तक जो प्रमाण है वही विशेष पूर्ण कारणाभा तो वह विशेष पूर्ण में कारण नहीं हो सकता इसे विशेष संवेदना न सत विषय ज्ञान पैदा नहीं होता इसलिए वहां पर आपको मानना पड़ेगा को कोई चीज पैदा होते अलग से इसको मूल विभाषकार क्या यदा प्रवर्तम प्रमाणम सौरवेग करम निवृत्ति फलावसानम छिदी वेत्यावय संबंध करणे प्रवृत्ता तद अवय दैधि भाव फलावसाना तथा नात्रिकम घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम यदा जब ऐसा कि घटो ही तमसा समावृता के घट हमेशा तम अंधकार के द्वारा आवृत है उस घटत और विवेक करने उस घट के आवरणभूता जो आवृत जो तमगा तम है उसको अलग करना विवेक उसको पृथक करने उसको निवृत्त करने के लिए प्रवृत्त है प्रमाणम उसका व्यवहार योग्य बनाने के लिए प्रत्यक्षाई प्रमाण प्रवृत्त होता है प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षण तृतीय पर घट में जो घट का आवरण भूता जो अंधकार लो हम लोग तम कहते हैं अविद्या आवरण है मल है विक्षेप इन प्रकार है आवरण जो रहती है उसको हम लोग आवरण शब्द लो बोलते हैं वो लोग तम शब्द करते हैं मीमांसरा तो घट का आवरणभूता तम है उसको हटाने के लिए ही ये इंद्रियों की प्रवृत्ति हुई है ताकि वह घट हमारे व्यवहार के योग्य हो जावे। जब तक घट का आवरण आवरणभूता तमह को आप निवृत्त नहीं करेंगे तब घट का ज्ञान नहीं होगा घट ज्ञान नहीं होगा तो घट का व्यवहार भी नहीं हो पाएगा या नहीं इसलिए उन्होंने कहा तच्छ अनुपादित अनिष्ट अप्रमेय से तमसो निवृत्ति लक्षण प्रवेशती प्रमाणं संवेदन आर्थिक प्रमाण नकार कहते हैं तुपादित अनिष्ट अप्रमेय से तमसो क्योंकि वह हमारे के हमारे द्वारा उपादान करने के लिए ग्रहण करने के लिए निश्चित क्या आप अंधकार को ग्रहण करना चाहते क्या आवरण को ग्रहण करना नहीं चाहते वो अनुपादित सित है अनुपाधित मैंने ग्रहण कर ली इच्छित अनुपा मैंने ग्रहण कर अनिष्ट से अप्रमे अनिष्ट वह अंधकार ऐसा जो अंधकार है उसका निवृत्ति लक्षण यदि परिस्थिति जब उसका निवृत्ति हो जाता है तब क्या होगा घट संवेदन आर्थिक नवदी घट संवेदन रूपा आर्थिक अर्थत होने वाला जो प्रमाण का फल है वह नहीं हो पाएगा टिप्पणगार करें इसलिए अनिष्ट का निवृत्ते आवश्यक सूचनाय तमो विशेषणे विशेषण अनविदमा अनिष्टस्य निवृत्ति योग्यता ध्वनियन प्रकृत्यर्थ कि निवृत्ति की योग्यता को ध्वनित करता वा प्रकृति जो फल है वो बता रहे हैं अप्रमेय है नहीं प्रमेय प्रमाण निवर्त यही जो प्रमेय प्रमाण निवृत्ति होगा न आपके चक्ष प्रमाण वृत्ति जो है प्रमेय को थोड़ी हटाता है अतिविध हो गया जिसको हटा रहा है वो अप्रमेय अविद्या को हटा रहा है आवरण को हटा रहा है तमह शब्द बोल रहे हो तमह को हटा रहा है जिसको हटाता है प्रमाण वह प्रमाण के द्वारा प्रमेय नहीं है क्योंकि प्रमाण के अंदर जो प्रमे होता है उस प्रमेय को प्रमाण क्या करेगा प्रकाशित करके प्रमा उत्पन्न करेगा उस विषय का हटाने का मतलब क्या वह प्रमाण का विषयभुत प्रमेय नहीं है इसलिए वो जो आवरण है उसका हम क्या कहते हैं अप्रमेय है और उपादान करने ग्रहण होने कर से वो अनिष्ट है अनिष्ट से अप्रमेय से उस आवरण को विशेषण दिया गया तबा इसलिए उसको हम प्रमाण कर देते हैं यथाचित क्रिया छेद तर और करोर अवयर मितुग निरसनी जैसा भूता पेड़ का एक पेड़ का टुकड़ा चौड़ा उसको अनेक अवैध है ना उसमें नहीं तो अलग ही तो नहीं कर पाएंगे आप उसको अलग तभी कर पाते क्योंकि उसमें अलग अलग अवय अनेक अवय मिल करके एक पेड़ बन के दिख रहा है जैसे आप हाथ पर मिला एक अवैध ही आप हो गए हैं जब चाहे जब हाथ काटी जा सकती है पैर काटा जा सकता है या नहीं अलग अलग कर सकते लोग धमकी देते हैं ना हाथ पर काट देंगे टुकड़े कर देंगे क्या समझ रखा है देते? क्यों ना इसे धमकी दिया जाता है काटने योग्य नहीं होता धमकी काट सकते होता तो कोई धमकी तो दे नहीं सकता है काटने योग्य इसे काटने काटने की धमकी दी जाती तो का है तो इसलिए इनका कहना है जो अवयोग न्याप्रियत है अवयव तो ऐसा भी नहीं होता पहले दो अवय संयोग को उसने अलग कर दी अवय संयोग अलग करने के बाद में एक अवय में उसका द्वैतीय भाव में फल पैदा कर और व्यापार करना पड़ेगा क्या और कुछ व्यवहार करना पड़ेगा और जो तो आपने संयोग विभाग करते करते करते जिस क्षण अंतिम विभाग हो गया उस समय द्वैदी भाव भी हो गया समकाल भी हो जाता है फल द्वैदी भाव और फल समकाल नहीं होता है ये नहीं हुआ कि आपने दो टुकड़ा कर दी उसके बाद उसे द्वैतीय भाव व फल पैदा करने के लिए किसमें या उसमें किसी में, किस में कुछ और क्रिया करनी पड़ेगी कुछ नहीं करना यहाँ पर भी आवरण को निवृत्त आपने किया तमो को निवृत्त आपने किया तथ में क्या होगा ज्ञान पैदा हो जाएगा वहां को जरूरत नहीं है तदा में करे, वेक करने व्यक्कर प्रवृत्ता प्रवृत्ति क्षति क्रिया तद अव द्वैवी भाव फलावसाना व अवंग द्वैभावी फल प्राप्ति पर्यंत चलता है तथा नात्रिक घट घट विज्ञानम तक प्रमाण फलम इसलिए घट विज्ञान के लिए बीच में कोई अन्य साधन प्रमाण का फल पैदा करने के लिए जरूरत नहीं है अर्थात समकाल साथ साथ ही हो जाएगा आवरण भंग हुआ और उसी समकाल में क्या होगा ज्ञान पैदा हो जाएगा इसलिए बीच में कोई ज्ञातता पैदा करने आप जो कल्पना कर बैठे हो मीमांसक लोग वह उचित नहीं है न च नंतरिकम घट विज्ञानम न तमाण फलम इसे दो नहीं आगे ना घट का आंतरिकम बीच में कोई अतिरिक्त प्रमाण फल के लिए न न दोनों आ गया इसलिए कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है आंतरिक देखिए न तो अन्य द्राव्य इत्यादि के बाद प्रमाण प्रमाणती तथा यहाँ पी तमो निवृत प्रमाणम तंद का निवृत्ति होते ही प्रमाण अपने फल को उत्पन्न कर देता है तो स्पूर्णम तो का स्पूर्ण जो है आर्थिक है प्रमाण फल सिद्ध हो जाता है आर्थिक नहीं है कहो, आर्थिक है अर्थत अपने आप हो जाता है क्या आर्थिकम प्रमाण फलम न भवति, फला पंक्ति है आर्थिकम प्रमाण फलम न भवती कहा था सिद्धांत करके नहीं नहीं वह तो आर्थिकम नतु तो स्थायित्व अभिव्यंजक प्रमात्र व्यापार प्रमाण व्यापार के द्वारा एक बार सब घट का अध्ययन होने पर सदाई के लिए घट स्वरण होना चाहिए ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि स्थायी नहीं है आपके चक्षों ने जिस घट के आवरण को भंग करके घट को देख लिया था एक बार एक बार देखने में से सदा के लिए आपको ज्ञान हो गया क्या उसका दो तो बार उसी घटको देखेंगे आवरण भंग करने की जरूरत नहीं है सुबह आपने देख लिया रात में ढूंढ ढूंढते क्यों अंधकार देख तो लिया था सुबह तो सुबह आप है ज्ञान तो हो ही गया था घटका, रात में उसी जगह पर घड़ा पड़ा है तब भी आपको टॉर्च की जरूरत पड़ेगी आवरण भंग करना जरूरत है इसका मतलब है एक बार एक विषय के आवरण को आपके प्रमाण वृत्ति ने जब भंग कर देता है वह अस्थायी रूप नहीं होता अत जब जब आपको देखना होगा तब तक आपको आवरण भंग कर देना पड़ेगा हर बार आवरण भंग पूर्वक ही वस्तु का ज्ञान होगा और जिस समय या जनेकों बार देखा वस्तु को भी यदि किसी कारण आपने देखने की कोशिश की और सौमी बार आप देख रहे हैं मान लो उस बार में भ्रांति भी हो सकती है ठीक से आवरण भंग नहीं हुआ निन्यानवे बार जिसको आपने देख करके आवन भंग करके ज्ञान किया था, वही कह रहे तथायित्व न अभिव्यंज प्रमात्र व्यापार क्योंकि अभिव्यंजक जो प्रमाता था उसका व्यापार ही अस्थिर होने के नाते फलभूत आवरण भंगान भी रही है नच नोपित अंत प्रज्ञे प्रवृत्त प्रमाण से अनुपाजी आत्मा भी अध्यारोपित जो अंत प्रज्ञा पृथक करने से विवेक करण करने के बाद प्रवृत्त जो विवेककरण करने में प्रवृत्ति कौन प्रसिद्ध विज्ञान ये जो मंत्र प्रज्ञम न न न, न बहिष्प्रज्ञ नो ज्ञान।, ज्ञान है अनुपादित अंत प्रज्ञत्व जो ग्रहण करने के लिए इच्छित नहीं है ऐसा कौन है अंत प्रज्ञत्वादी विशेष आप इन विशेषों को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं किंतु अपना जो सामान्य शुद्ध स्वरूप ब्रह्म को ग्रहण करना चाहते हैं है ना? निर्विशेष ब्रह्म को ग्रहण करना चाहते हैं। विशेष क्या है अंतर्गत इसलिए अंत क्या चीज है अनुपादित निवृत्ति से अलग सूर्य में कुछ व्यापार करने की न उपत्ति अनवय कर देना कुछ व्यापार करना उचित नहीं युक्त नहीं है आवश्यकता नहीं है जैसा क्षेत्र क्रिया में वैसे यहां भी समझना अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति समकालम एवं प्रमात भेद निवृत्ते है क्योंकि जिस क्षण अंत प्रज्ञ की निवृत्ति हो जाती है उसी समय आपके निवृत्ति जो जब प्रमात था वह भेद निवृत्त हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा इस बात ही आगे कार्यक्रम में समझाएंगे तथा तो वक्त ज्ञाते इसी प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण का अठारवी कार्य है ये नंबर प्रसंग संख्या ज्ञाते ज्ञाते द्वैतम ज्ञात हो गया फिर द्वैत नहीं रह जाएगा अद्वैत खत्म हो जाएगा ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरिका क्षणांतर अना ज्ञान का द्वैत निवृत्ति क्षण से अतिरिक्त क्षणांतर अवस्थिति मानने की भी जरूरत नहीं है यह भी नहीं सोचना एक ज्ञान ने जो है क्या कर दिया द्वैत को निवृत्त कर दिया जिस ज्ञान ने द्वैत को निवृत्त कर दिया वह ज्ञान स्थायी है कि नहीं है हम ब्रह्मास्मि में यह शब्द जनिक ज्ञान ने क्या किया द्वैत को निवृत्त कर दिया अब अहम ब्रह्मास्त्र वाक्य जनिक ज्ञान टिका रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा क्षति क्रिया क्या कर दिया फल उत्पन्न होने के साथ साथ क्षति क्रिया भी समाप्त बाद में खुलाटी चलाते रहेगा गया? गया? गया चलाना होगा उसके बाद क्रिया खत्म हो जाती है उसी प्रकार यहाँ पर भी। ऑटोमेटिक मशीनों में ऐसा नहीं होगा आजकल जो मशीन बने हुए ना, हैं ना काटने का वो काटने के बाद चलते रहेगा मशीन तो चलती रहेगी ना वन थोड़े हो जाएगा अपने आप हाँ ऑटोमेटिक भी होते हैं अपने आप बंद हो जाएंगे जैसे जैसे आजकल बने हुए हैं कैमरा वगैरह क्या है कंप्यूटर भी सब अपने आप बंद होने तो अपने आप बंद हो जाएंगे ऑप्शन है आपकी मर्जी है कितने सेकंड के बाद बंद होना चाहिए आपकी मर्जी आप लगा देते उतने सेकंड के बाद बंद हो जाएगा मोबाइल में भी आप ऑप्शन है कितने सेकेंड बाद बंद हो गए एक सेकेंड दो सेकेंड दस सेकेंड, उतने देर बाद अपने आप हो जाएगा क्यों नहीं करने के बाल की बात तो हो रही है और कब की बात हो रही है बाल में टिकता की नहीं टिक तो पूछ रहा है हम हमने पूछा यही काम करने के बाल में टिकता की नहीं टिकता क्रिया की जरूरत है नहीं है बात हो रही बाद फलोत्तर काल में सिद्धांत कहता है कि बाद में रह जाएगा फिर अनावस्था दोष हो जाएगी जिस ज्ञान ने त्वेत को निवृत्त किया नि वो ज्ञान टिका उस ज्ञान निवृत्त कौन करेगा फिर वो गले घटी बनी रहेगी ना फिर की उसको करें, उसको और दोष हो जाएगा। क्योंकि भी प्रमाण अद्वैता है ना, आम है, उसको भी ना तीसरा मानना पड़ेगा से भी कि हम लोग कहते सुंदर सुंदर न्याय न्याय क्या होता है दोनों एक साथ खत्म हो जाते हैं निवृत्त क्षण से वितरित क्षणांतर दूसरे क्षण तक टिकावन नहीं रहेगा अवस्था नहीं चि टिका रहेगा मानव है तो अनावस्था प्रसंगात द्वैत अनिवृत्ति प्रसिंग की निवृत्ति होगी ही नहीं कि ज्ञान परंपरा बनी रहेगी ना कोई ना ही ग्या, तो रह जाएगी जब तक वृत्ति ज्ञान बना हुआ तब तक द्वैत है कहां से आ जाएगी न अहंकार भी तो अहंकारात्मक वृत्ति कहा से रहेगा न हम आकार वृत्ति है न बुद्धि की निश्चय आकार वृत्ति है ज्ञान आकर वृत्ति भी नहीं अहंकार आकर वृत्ति भी नहीं अब इन दोनों का ना, ना जगत आकर वृत्ति कहा जाएगा नगत कहा वृत्ति ही खत्म उस ज्ञानी के लिए अब स्वरूप प्रतिष्ठित ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं उसके ब्रह्म है स्वयं ब्रह्म वेद्र समझा रहे इसको ज्ञानम द्वैत निवर्तकम अपनी न स्वापान निवर्त कराने के बाद में स्वयं ज्ञान नहीं होगा तो निवर्त निवर्तक भाव से एकत्र विरोधात क्योंकि एक कहीं में निवर्तित्व भी और निवर्तक भी दोनों कैसे आ जाएगा ये पूर्व पक्ष कहने का मतलब है क्योंकि जो दूसरे को निवृत किया और स्वयं निवृत्त कर लेगा तो क्या हुआ इसमें स्वयं निवर्त निर्तृ कर्म विरोध हो जाएगा जब दूसरे को नाश कर रहा तो करता था है ना? हम निवर्तक होकर के ज्ञान ने क्या किया अद्वैत ज्ञान ने द्वैत को नष्ट कर डाला तो नष्ट कर रहा था नष्ट करने वाला बना और फिर क्या हुआ खुद नष्ट हो रहा है ना कर्मत्व के, निवर्तित्व निवर्तक था अनिवर्तित भी हो गया तो निवर्त नि तो दोनों एक ही में एक का अलावा कैसे मानोगे कर्त कर्म विरोधी तो भयंकर दोष है में दोष नहीं है इसलिए कहते हैं तो यावत् तो तो तो तो तो तो तो तो ज्ञान से द्वैत निवर्तन अपनी निवर्तक अपेक्षी अवस्था ने यदि पहला जो अद्वैत ज्ञान जो निवर्तक ज्ञान है निवृत्ति के अंतर में एक दूसरी किसी की अपेक्षा लग जाए तसे, तसे, तसे, तसे कर अंतर जाएगा नुपत्ति ज्ञान जो है द्वैत निवृत्ति करके स्वयं का निवर्तक नहीं होता ऐसा आप नहीं कर सकते स्वपर विरोधी नाम भावान बहुम्भ उपलम्बा स्वपरविरोधी भावों का बहुत बहुत से देखने को मिलता है शब्द भी क्या कर रहा है आपका ऐसे बहुत सारे भाव पदार्थ कह रहे हैं जो दूसरे का कर नाश करके खुद भी नष्ट हो जाता है ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है बोल के इन का नाम नहीं गिना रहा है कहते बहुत बहुत उपलम्बा इस शब्द भी क्या करता है अगले को उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाता है बिच्छू बच्चों को पैदा करके स्वयं मर जाती है ऐसे बहुत सारे दृष्टांत कार्य उत्पन्न किए और स्वयं भी नष्ट हो गए जनक भी रहे और स्वयं नष्ट भी हो गए निवृत्त अन्य का स्वयं निवृत्त कोई कार्य विशेष को उत्पन्न करना क्या है द्वेत का निवर्तक तो क्या चीज है नाशक कार्य को उत्पन्न कर दिया और फिर स्वयं नष्ट हो गया इस तरह से बहुत सारे शब्द भी कैसा होता है आपका अंतिम शब्द और उस अंतिम शब्द को उत्पन्न करने वाला जो था उसने क्या किया अंत शब्द को उत्पन्न कर दिया और स्वयं भी नष्ट हो गया अंत शब्द उपांत शब्द को नाष्ट करता है और उपांत शब्द अंत शब्द को नष्ट कर देता है नहीं तो अंत शब्द नित्य बना रहेगा ना रहता लगातार तो अमेरिका तो पहुंच जाती वहां भी लोग बैठ बैठ के विधान सुन लेते ऐसा नहीं होता तो एक सीमा है आप जो अपने जिन्हें जोर दिए हुए हैं अपने शक्ति का इस्तेमाल किया उसी दूर तक जा पाता है उसके क्योंकि जो अंत्य ज्ञान था कौन सा अद्वैत ज्ञान वह अद्वैत को निवृत्त करके स्वयं भी निवृत्त हो जाता है प्रमाण व्यापार समकाल आत्म अध्याय अनर्थ निवृत्ति सिद्धम इसलिए हर बात सिद्ध हो कि जो है प्रतिषेद विज्ञान प्रमाण व्यापार समका प्रक्षेद जनित तो जो विज्ञान वही है प्रमाण प्रक्षेद वाक्य कौन था जो आपने साप्ता तो मंत्र पढ़ा यह प्रतिद वाक्य है इससे चिन्हित जो विज्ञान है उसका नाम प्रक्षेद विज्ञान जो प्रसिद्ध विज्ञान ही है प्रमाण विज्ञान वेव प्रमाण कर्मचारी समाज पड़ता है जनितम तस्य व्यापारः व्यापार क्या है उसको जन्मना और प्रमाण को तो उत्पन्न होना उस उत्पत्ति के समका समकाल अनर्थ निवृत्ति योजना अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी आत्मने अध्यारोपितो अध्या आत्मा अध्यात उसकी निवृत्ति ही वो। इति होता होता है है कालों में नहीं होता है। ये समझो इस प्रकार से खंडन करने के लिए यह बात उठा दिया गया था समझाने के लिए अद्वैत ज्ञान जो है न जो महावाक्यों से हो जाता है व्यक्ति के अंदर वह ज्ञान द्वैत निवृत्त करने के समकाल में ही स्वयं भी निवृत्त हो जाता है इसे मोक्ष में कोई आपत्ति नहीं होती सर्व प्रतिष्ठा में कोई समस्या नहीं नहीं है, अतय यहाँ सुंदोप न्याय आदि के आधार पर उसका नाश मान नहीं उचित होता है और पृथक प्रमाण या पृथक साधन की भी अपेक्षा नहीं है यह भी सिद्ध हो गया इस प्रकार से बीच में जो विमान से उनके साथ शास्त्रार्थ थी वह समाप्त करके अब लौट रहे हैं मंत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या कर रहा है यह शब्द तहेजस प्रतिषेध तहेजस पुरुष का प्रतिषेध करने के लिए मंत्र है न बहिष्प्रज्ञ विश्व प्रतिषेद न बहिष्प्रज्ञान ये शब्द किस लिए आया क दे विश्व का प्रतिशेद करने के लिए और यहां पर ध्यान रखना का नाम लेने से उसके साथ अध्यात्म का से अधिक जागृत स्वप्न और अंतराल अवस्था प्रच्छेद नोवैद प्रज्ञ के द्वारा इस मंत्र शब्द के द्वारा जागृत और स्वप्न से के बीच में जागृत स्वप्न और अंतराल अवस्था जो अर्ध सु है मूर्छा अवस्था है, है इस अवस्था को दिया गया है उसका प्रचेद कर दिया। प्रज्ञान घनिधि इन शब्दों के द्वारा सुषुप्तावस्था प्रच्छेद हो सुषिप्त अवस्था का अभिमानी जो प्राग्ञ का प्रच्छेद हो गया और प्राज्ञ का प्रच्छेद का मतलब ईश्वर का प्रच्छेद हो गया समझो समि में बीज भाव अविवेक रूपत् बीज भाव का अविवेक रूप होने से प्रज्ञान घन कह दिया उसको में स्वप्न जागृदय प्रति बीज भाव क्योंकि क्या है स्वप्न और जागृत दोनों के प्रति बीज भाव है तस् अशेष विशेष विज्ञान भाव रूपत्वा क्योंकि जितने भी विशेष विज्ञान थे जागृत सपन काल में इन का अभाव रूप है विशेष विज्ञान सर्वेशम घनम। इसलिए जितनी भी विशेष विज्ञान थे उन सकल विशेष विज्ञानों का घनीभूत अवस्था जैसे अनेक बादल टुकड़े टुकड़े इधर उधर देख रहे हैं एकदम क्या था हवा ऐसे चलता है बादल सारे बदलकर घनीभूत कर देता है एकदम घोर अंधकार काला उत्पादन बरसाकृत्य में इसका अनुभव आप लोग करते हैं ठीक उसी प्रकार यहां पर भी जागृत जितने भी आपने विज्ञान अनुभव किया घटपटात सफल विज्ञानों का घनी भाव हो जाता है सुशुक्ति में एक साधारण अभिभक्ता घनी पूलब क्या एक प्रखट हो जाना अर्थात एक साधारण भाव को प्राप्त होना अविभक्त भाव को प्राप्त हो प्रचेदो, उसका न न न शब्दों के द्वारा प्रज्ञम मंत्र में युगपत युगपत प्रज्ञात्रित सकल का साक्षात प्रद कर दिया मन कृत्व आह अलग-अलग करके निषेध कर दिया विरारदियों को और अब एक साथ इकट्ठा करके भी निषेध करना चाहते हैं इसलिए कह दिया इन्होंने नज्ञ मितिपत सर्व विषय प्रज्ञ इसका मतलब ये सर्व विषय प्रज्ञात प्रचेद कर दिया तो तो जड़ो तो। नहीं अचैतन्य प्रक्षेद जड़ का भी प्रेद कर दिया उसका जड़ भी नहीं कह सकते आप चितन भी नहीं कह सकते हैं। सब सात कथन है वह स्वरूप पता वह क्या है वह आप ही हैं, आप अनुभव है कर सकते हैं कोई बोल ही नहीं सकता उसके बाद शब्दों से हम लो लोग लक्षित करते हैं अब आनंद रूप है सच्चिदानंद स्वरूप है कह दिया जाता है शब्दों से यानी सब शब्द लक्षक होते हैं वाच्यवाचक भाव से कोई भी भ्रम का लक्षण बना ही नहीं सकता भ्रम का इसलिए वास्तव में लक्षण है नहीं लक्षण मान लो लोधारण निर्धर्म निर्गुण भ्रम का लक्षण हो नहीं सकता अनुभव अनुभूति स्वरूप ही है ये भी शब्द से हम लोग कह रहे थे इसीलिए अनुभव ही नहीं है अनुभावक भी नहीं क्यों अनुभूति स्वरूप ही है वो आपसे अनुभव करके तो भी पता कैसा है जिससे जितनी मिठाई का वर्णन कर दो तो कोई फायदा तो है नहीं मुँह में पानी आएगा सुन सुन करके इन खाने पर ही पता चलता मिठास क्या होती है कोई हाल है रसों तो रसोई कैसा मनीष रसो वही साहब का दिया इसको ये भी रसी है और ना प्रज्ञा के बाद बीच थोड़ी शंका करता है पूर्व पक्षी कथम सर्पादा होना चाहिए पूर्व पक्षी पता है अंत प्रज्ञवादी धर्म आत्मा में देख रहे हैं तो केवल प्रचेद मात्र से रज्जु में दिखने वाले सर्पादी के समान उनका असत्य तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। है रज्जु में दिखाई देता हुआ जो सर्व ना वह तो रज्जु होने के बाद खत्म हो जाता है इसलिए असत्य कह देते हैं लेकिन यहां ऐसा तो होता हुआ नहीं दिख रहा जितना भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो उसके बाद भी क्या है आपको दिखता भी नहीं देते शरीर प्राण क्रम की वजह शरीर रहेगा तो आप बहिष्ट प्रज्ञ प्रज्ञ है नहीं। प्रग्या। सब होते रहेंगे। तो, कि सब तो दिखते ही रहेगा तो तो रजू सक कैसे दृष्टान देकर समझा रहे हैं वहां तो एक बार गया तो गया स्वादिखता है सर्वरा रह जाता है रज्जो में उस अपने समय तो नहीं रहेगी ना आपने अब आप देख लिया रज्जु देख लिया रज्जु है कहानी का है वहां तो ज्ञान के पश्चात सर्व निवृत्त हो जाता है और आपने के पश्चात निवृत्त हो जाता है असत्य वैसे तो हो जाता है कहा होते हैं तो है है। तब गुपेष व्यविचारा रज्वाद सर्वधारादिविकेदवत्वत्र अव्यविचारात सत्यम तो विचार भूछिद्र दंड इत्यादि जो दिखता है विकल्प भेदों का परस्पर व्यविचार होने के कारण से उनमें आप असत्य मानते हो और रज्जु को सत्य मानते हो ना उसी रजू में कभी आपको सर्व दिख रहा है कभी उसी को आप भूचिद्र मान रहे हैं, कभी उसी को आप जो है जलधारा मान लिए पानी पड़ा है यहां पे और कभी मी सीधी थी तो वो हरे दो डंडा पड़ा है मान लिया उसी रस्सी को तो जिस समय रज्जु में सर्व दिख रहा है तब जलधारा नहीं है वो जब जल दिख रहा है तो सर्व नहीं है वे विचार ना एक दूसरे का रज्जु अबिचरित है सर्व का बाद जलधारे का बाद तो रज्जु दिखाई दिया भूचित्र का बाद तो भी रज्जु दिखाई देता है दंड का भाग दिया तो भी रज्जु दिखाई देगा अतवा भू चित्र दंड ये सब क्या चारों विचारी रज्जु और विचार रज्जु सत्य है और ये चारों के चारो उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा क्या है जागृत सभी में अव्य विचारी है और तो प्रकार की क्या विशिष्ट काल में तेजस नहीं है तेजस काल में विश्व नहीं है नहीं और काल प्राकी काल में न विश्व है तो तीनों कैसे हैं एक दूसरे की हैं इन तीनों को अनुभव करने वाला आप जो दृष्टा है आप अव्य विचारी आप सत्य हुए और विश्व तो प्राग्ञ असत्य हो इसलिए रज स्वरूप दृष्टान देने में हमारे दोष कहा गया कोई दोष नहीं इसी आधार पर ही पूरा पहला प्रकरण पंचदशी का आपका पंचदशी का पहला प्रकरण ही तुम तो है घटो पटोशी घटासन पटासन पढ़ासन बोला सन सन सन क्या है अनवय है और घटपटमठ व्यतिक हो रहा है अनवय व्यतिक के द्वारा अनुष्द कर दिया कि सत्य ही सत्य है घटपटमठ विशेष तो स्वरूप का का जो स्वरूप है वह अविशेष होने पर भी है। उसका विचार होता है जैसे में आप देख रहे हो रजिचारी दंड आदि से ले सकते हैं आप ये सब क्या है विकल्पित भेद विकल्पित भेद के समान इतरे विचार होता है यदि कोई विचार नहीं हुआ विशेष रूप तीनों में वही है इसलिए आप कहते जो मैं जागृत में था वही मैं स्वप्न को देखा था वही मैं बाद में सो गया फिर वही मैं जग गया हूं जो सो हम करके आपने प्रतिविज्ञा कर लेते तीनों अवस्थाओं का तीनों अवस्थाओं का प्रतिविज्ञा होती है वह प्रतिविज्ञा करने वाले आप जो हैं अव्यविचारी हैं और जिसकी प्रतिविज्ञा कर रहे हैं तो और विशिष्ट रूपों का विशेष स्वरूपों का व्यविचार दिख रहे हैं इसलिए विकल्पित भेदव तो क्योंकि ज्ञान स्वरूप अविशेष होने पर वे, सर्वत्र अवस्थाओं में अव्यविचारी है जो स्वरूप सत्य सुषुप्त में विचार नहीं भाई जहां का भी स्वरूप का सत्यत्व कैसे टिकेगा क्योंकि वह भी सुषिप्त में विचारी में आपको मालूम नहीं रहता मैं हूँ जागृत को मालूम है ना मैं हूं मैं देख रहा हूं सुन रहा हूं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं स्वप्न में भी आपको मालूम है कि आप जगह है आप जो व्यवहार कर रहे हैं वहां आपको उस समय मालूम है मैं कर रहा, वो कर रहा हूं कर रहा हूँ उसको देख रहा हूं उसके साथ आ रहा हूँ उसके साथ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ यहाँ जा रहा हूं स्वप्न so व्यवहार जो भी कर रहे हो वो सब आपको मालूम है वो आप, मैं भी आप जानते हैं सो रहा हूँ आपका स्वरूप वहां पर नहीं है पूर्व कहता है जागरूक जैसा मई हूं चलता है सुषिप्त में मैं हूं नहीं रहता है अतएव जी का स्वरूप भी बेचारी हो गया सुशिप्ति में तो सिद्धां ऐसा नहीं फिर ये बताओ ठीक है मान लो तुम्हारी पक्ष को तुम्हारे पूर्व पक्ष को स्वीकार कर तो मान लो आत्मा व्यविचारी है फिर मैं तो आपसे पूछूंगा सुशक्ति का अनुभव कौन करेगा आत्मा तो है आत्मा वहां व्यापचारी तो गया है नहीं वहाँ व्यवचार के मतलब के ना होना जैसे राज्यों में सरक है तो वहां जलधारा नहीं है उसी को कभी व्यविचार होना एक के होने में दूसरे का ना होना व्यविचार है शिप्त में कहा शिव अवस्था में आत्मा का विचार कि आत्मा नहीं है अनुभव अनुभव कोई और किया जगह आप याद आप कर रहे हैं कि मैं सोया था अनुभव किसे और नहीं करा और याद आप कर रहे हैं हो सकता है कि संसार में जो अनुभव करता है वही उसके संस्कार को लेकर स्मृति करता है इसे मानना पड़ेगा आपको सुश्युप्ति का स्मृति होती है बाद में अहम सुखम यह स्मृति के आधार पर मानना पड़ेगा आपको ही है है और वस्तु है आपके द्वारा अतएव आप जानते मैं था मैं सुख पूर्वक सुख का अनुभव कर रहा था और वो मैं था और मैं सुख का अनुभव कर रहा था मैं कुछ विशेष अन्य नहीं जानता था ये तीनों चीज थे उन्हीं का संस्कार बना तब जग में उन्हीं को ले स्मृति करते हैं आप अहम सुगम अस्वापम न किंचित दवे और सुख का अनुभूति हो रही है आपको तो आप हैं और आपके अनुभव का विषय उस समय में दो चीजें हैं एक अज्ञान दूसरी सुख हो इसलिए आपके अपना और आपके अनुभव का विषय बहुत अज्ञान और सुख का संस्कार बना है वहां इसलिए आप आत्मा का विचार, अपना विचार सुसुप्ति में नहीं कर सकते सुसुप्त जो अनुभूय अवस्था है वह भी हम लोगों के द्वारा अनुभूयमान है और प्रमाण भी है देखो अन्य श्रुति समर्थन में ला रहे हैं ब्रजाण्य प्रशास चार तीन तीस का है नहीं विज्ञात जागृत स्वताली का विज्ञाता कि जो मूल दृष्टि है साक्षी भाव वह विज्ञाता विज्ञातु विज्ञाते है इन विज्ञाता का भी जो विज्ञात है स्वभावरूप है उसका भी परिलोपो न विद्या उसका कभी लोप नहीं होता मैंने आपका जो साक्षी भाव है क्योंकि आपके अंदर क्या है मैं दृष्टा हूं जब देखता हूं तो मैं श्रोता हूं जब मैं सुनता हूं तो यानी मैं श्रोता हूं दृष्टा हूं मनता हूं बोधा हूं विज्ञाता हूं इत्यादि ये सारी चीजों को जानने वाला भी आप ही है ना मैं विज्ञाता हूं ऐसे कौन कह रहा है आप बोल रहे हैं आप क्या है उस विज्ञाता का भी विज्ञाता है साक्षी दृष्टा का भी आप विज्ञाता है दृष्टुर दृष्टि प्रलोपन भी दे स्रोत श्रोतेलोपन भी देते ऐसे अनेक परिवहन में कार्य शय है अतएव दृष्टम इसलिए आत्मा अदृष्ट है कोई से बाहिक ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकता जिसमें दृष्टम तस्मात तो अव्यवहार्य जिसलिए अदृष्ट है इसलिए अव्यवहार्य है कहते ठीक है ज्ञान इंद्रियों का विषय हो ना होते हुए व्यवहार के योग्य भले ही न हो किंतु तो कर्मेंद्रीय का विषय होता व्यवहार का योग्य क्यों ना हो वे शंका कर सकता है ना ज्ञान का विषय होता व्यवहार का विषय ना बने तो कितु का विषय होता है कर्म का कर्मेंद्र जो है द्वारा क्यों हो जैसे बहुत सारा विषय है व्यवहार में कि आप जो है ज्ञानेन्द्रिय का विषय कभी नहीं होता ज्ञानेन्द्रियों से आप कभी उस चीज को देखते ही नहीं अनुभव ही कि नहीं किए लेकिन अनुमान का विषय नहीं हो सकता अनुमेय अतव अचिंत किसलिए मन के द्वार चिंतन करने योग्य नहीं अतिव अपदेश शब्दों के द्वारा वाच्य वाचक भाव से इसको उपदेश भी कथन भी नहीं कर सकते